C I E T N C E R T द्वारप्रस्तु थे विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली भारतिय महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रिंखला उडान उडान, उडान। इस श्रिंखला में आज सुनते हैं कारिक्रम मैडम भीखाजी कामा ये दोर था उन्नीस सौ दो से 1936 के बीच का भारत में जहां अंग्रेजों का उपनिवेशवादी शासन अपने शिखर पर था इसके प्रति उपस्था देशवासियों का विरोध भी चरम पर था भारतवासियों में गुलामी की बेड़ियां तोड़ फेंकने की बेचैनी थी तो अंग्रेजों को उपनिवेशवादी शासन को बनाए रखने की जिद थी विरोध रोकने के लिए जैसे जैसे अंग्रेजों के अत्याचार और दमनकारी उपाए बढ़ते जाते थे देश-विदेश में स्थित भारती एक्रांती कारियों का विद्रोह उतना ही तेज और आक्रामक होता जाता था विद्रोह दमन वैचारिक नहीं वैचारिक टकराव और क्रांति के इस दौर में ये किसका भय है जो भारत में बैठे इस अंग्रेज अफसर को इतना चिंतित किए दे रहा है किसका भय किसका भय सुनो सर, जरा लैंड एंड फोन लगाओ और कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। यस सर। इस लेडी ने परेशान कर दिया है। ये सब भड़काऊ भाषण देती है कि सर बात कीजिए। ये मैं कैसे खबर सुन रहा हूं। आखिर आप इस लेडी को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? आए दिन हार्ट पार्क से भड़काऊ भाषण देती रहती है। रोकिए इन्हें। B but, sir, what can we do? Sh well, well, well. Uh, If you can't do anything, just finish her. Oh. Uh, yes, sir. Who? Madam, I ma am. Oh, come in. Come inside. Yes, madam. इतनी रात गए कैसे आना हुआ मैडम मैंने सारा इंतजाम कर दिया है आप जल्द से जल्द पेरिस के लिए रवाना हो जाएं देखिए यहां लंदन में आपको मार डालने की योजना बना ली गई है तुम चिंता मत करो मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूं <laughs> और इन अंग्रेजों के हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं सुनो जी तुम लोग यहां चल रहे कार्यों का ध्यान रखना मैडम आप अपना ध्यान रखिएगा मैंने कहा ना तुम चिंता मत करो मैं फ्रांस के लिए रवाना होती हूं जी आज भारत को आजाद हुए वर्षों बीच चुके हैं पर हम में से कितने इन्हें और इनके वीर्था पूर्ण कारियों को जानते हैं जो 33 वर्षों तक लगा आतार विदेशी भूमी से भारत की स्वतंतरता के लिए लड़ने का दम रखती थी विदेशी धर्थी से इसलि� क्योंकि उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों से आतंकित उपनिवेशवादी अंग्रेज सरकार ने लगभग उम्र भर उनके भारत आने पर रोक लगाए रखी यह बहादुर जाबाज महिला थी मैडम भीखाजी कामा मैडम भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के एक रईस पारसी परिवार में हुआ था उनके पिता सौरभ जी प्रेम जी पटेल एक प्रसिद्ध व्यापारी थे और उनकी माता जीजाबाई एक अमीर पारसी परिवार से थीं मैडम कामा ने अलेक्जेंड्रिया गर्ल्स स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी यद्यपि उनकी शिक्षा अंग्रेजी माहौल में हुई थी पर शुरू से ही वे राष्ट्रवादी विचारधारा की समर्थक थीं और अंग्रेजों के प्रति घोर विद्रोह की भावना रखती थीं वे भाषाई क्षमता की धनी थीं और छोटी उम्र से ही अलग-अलग मंचों से बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उपनिवेशवादी व्यवस्था के विरुद्ध भारतीय पक्ष का समर्थन करती थीं वे जैसे-जैसे बड़ी होती गईं उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ती गई भीखाजी गामा का यह व्यवहार उनके माता-पिता की चिंता का विषय बनता जा रहा था बेटी भीखाजी भीखाजी जी डैडी भीखा जरा इधर तो आना आई डैडी जी डैडी बेटा मैंने सुना है तुमने अपनी बातों से अपने अंग्रेज शिक्षकों को खासा नाराज कर दिया है मैं क्या करूं डैडी मुझसे उनकी भारत विरोधी बातें सुनी नहीं जाती डैडी मैं उनकी बातों का जवाब देती हूं तो वो नाराज हो जाते हैं अब ये तो सच ही है कि अंग्रेज लगातार हमें आर्थिक रूप से खोखला कर रहे हैं बेटी बेटी ठीक है पर तुम क्यों इन बातों में पड़ती हो तुम तो बस अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो डैडी अगर हम सब यही सोचने लगे तो गुलाम के गुलाम ही रह जाएंगे औपनिवेशवादी अ... शासन का विरोध कौन करेगा और डैडी आप अंग्रेजों से इतना क्यों डरते हैं क्यों डरते हैं आप उनसे अ... मैं नहीं डरने वाली बेटी पे... अब क्या करूं इस लड़की का क्या बात हो गई जी आप इतना परेशान क्यों हैं की मां अब अब मैं क्या करूं मैं इसी की वजह से परेशान आ... हूं क्यों इसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है अब, अब इस पर अंग्रेजों के विरोध का जुनून चढ़ा है ओ... इस लड़की में इतना गुस्सा और इसके ये विद्रोही तेवर तो मुझे मुझे डरा देते तो आप इसकी शादी की क्यों नहीं सोचते अब... देखिए घर गृहस्थी में रमकर सब भूल जाएगी शायद तुम्हारा कहना सही है हम और एक दिन भीखा जी कामा का विवाह एक रईस और रुतबेदार परिवार में तय कर दिया गया उनके पति रुस्तम जी कामा एक प्रतिष्ठित वकील थे 3 अगस्त 1885 को ठीक उसी वर्ष भीखाजी कामा का विवाह हुआ जब मुंबई में श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था यह वो समय था जब बंगाल में श्री अरविंदो और महाराष्ट्र में तिलक के नेतृत्व में क्रांति का जोश उभन रहा था चारों ओर अंग्रेज सरकार के प्रति अवज्ञा का माहौल था और नए-नए राष्ट्रवादी दल नृत्य पनप रहे थे मैडम भीकाजी कामा जैसी स्वतंत्र विचारधारा वाली महिला के लिए यह माहौल उनके भविष्य को दिशा देने के लिए काफी था क्रांति के समर्थक मैडम भीकाजी कामा को अपने पति के विचार समय की मांग के प्रतिकूल लगते थे सक्रिय राजनीति में उनके पति की कोई रुचि नहीं थी और वे अंग्रेजी संस्कृति और सभ्यता के हिमायती थे इस वैचारिक विभेद की वजह से मैडम कामा का वैवाहिक जीवन मतभेदों से भरा था राश्ट्रवादियों की गतिविधियों को लेकर अक्सर ही पति-पत्नी में बहस हो जाती थी साहब अभी तक घर नहीं लोटे ना जाने क्या बात है आते होंगे मैडम आप चिंता ना करें आ, लीजिये आ, वो आ गया अरे आ गया आ आज बड़ी देर हो गई लौटने में सब ठीक तो है ठीक क्या हो सकता है इस देश में जगह-जगह सड़कों पर उपद्रवी उतर आए हैं सारा यातायात रुका हुआ है अंग्रेजों और विदेशी माल से पता नहीं इन्हें क्या समस्या है तो अंग्रेजों और विदेशी माल के बहिष्कार में ठीक क्या नहीं है? है सड़कों पर उतर आए लोग उपद्रवी नहीं राष्ट्रवादी हैं हिंदुस्तानी हैं हम हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तानी चीजें ही तो अपनाएंगे ना आखिर विदेशी सामान के इस आकर्षण ने ही तो हमारे घरेलू उद्योगों को नष्ट कर दिया है तुम भी सची। हमें आर्थिक रूप से इन अंग्रेजों पर आश्रित कर दिया है शोषण कर रहे हैं ये हमारे देश का देखो ये व्यापार है व्यापार अंग्रेज बड़े पैमाने पर सामान बना रहे हैं और सस्ते दामों पर हमें उपलब्ध कराकर हमारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं हम तकनीकी रूप से पिछड़े हैं यह हमारा दोष है अंग्रेजों का नहीं और फिर इस चरखे और हथकरघे से भला कब तक काम चल सकता है एक देश का तकनीकी विकास उसे दूसरे देशों के शोषण का हक नहीं दे देता और इस शोषण को व्यापार तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता रहा चरखे और हथकरघे का सवाल तो यदि देश का आर्थिक दोहन रोकना है तो पहले चरखे और हथकरगे को ही बचाना होगा तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है पता नहीं बात शुरू करो और कहां से कहां बात लेकर जाए ना जाने कब समझेंगे ये पर मैडम कामा वैवाहिक जीवन के इन मतभेदों से विचलित नहीं हुईं और निरंतर समाज सेवा और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे यहां तक कि 1897 में जब प्लेग जैसी महामारी बंबई प्रेसिडेंसी में फैली थी तो प्लेग से ग्रस्त लोगों की सेवा करते हुए वे खुद इस महामारी की चपेट में आ गईं वे बच तो गए, पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया 1902 में उनके परिवार और मित्रों ने इलाज और स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें लंदन भेज दिया यही मेडम कामा दा ग्रैंड ओर्ड मैन दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आई और उन्ही के निर्तित्व में भीखाजी कामा की सक्करिय राजनेतिक गतिविधियों की शुरुवात होई इसी दौरान वे अनेक देश भक्त छा अरुण यूरोपीय बुद्धिजीवियों के संपर्क में आईं जो भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर थे लंदन में ही 1908 में वे विपिन चंद्र पाल से मिली और अन्य देशों की यात्रा के दौरान उनका संपर्क श्यामजी कृष्ण वर्मा सरदार सिंह राणा वीर सावरकर मुकुंद देसाई और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे क्रांतिकारियों से हुआ वे भारतीय हों या गैर भारतीय वे सभी क्रांतिकारियों के लिए धन संचय करती थीं और उनकी आर्थिक मदद करती थीं रूसी क्रांतिकारियों से भी उनका संपर्क था और लेनिन के साथ उनका पत्र व्यवहार चलता था लंदन उनकी क्रांतिकारी राजनीतिक गतिविधियों का आधार स्थल बन चुका था और वे खुलकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपने विचार अभिव्यक्त करती थीं मैडम कामा की प्रसिद्धि और प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था यही वजह थी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मार डालने की योजना बना ली थी पर मैडम कामा तो पहले ही इंग्लिश चैनल पार कर फ्रांस जा चुकी थीं मैडम कामा क्रांतिकारी विचारधारा की पक्षधर थी अपने एक भाषण में उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति की जरूरत का स्पष्ट कारण बताते हुए कहा देखिए आप में से कुछ यह मानते होंगे कि एक महिला होने के नाते मुझे क्रांति और युद्ध का विरोध करना चाहिए एक समय था जब मैं भी ऐसा ही सोचती थी 3 साल पहले तक मुझे हिंसा शब्द सोचने मात्र से भी अरुचि थी पर यह भावना अब जा चुकी है और इसका श्रेय उदारवादी नीति की असफलता को जाता है अगर शत्रु हिंसा का मार्ग अपनाकर हमें बाध्य कर ही दे तो हमारे सामने रास्ता ही क्या रह जाता है हां बिल्कुल सही बोलते सर बिल्कुल सही भाई ऐसे विचार ऐसी बहादुरी और ऐसी कर्मठता हां मैडम कामा सचमुच स्त्री पुरुष समानता की पक्षधर है हां राष्ट्र निर्माण में जो स्त्रियों की भूमिका होनी चाहिए उसे वो भली भांति जानती है बिल्कुल बिल्कुल अरे भाई सुना है इजिप्ट में ये एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करने वाली है हां अलम अल गजल अलम अल गजल अरे अरे चलो चलो याद तो सही है नहीं सभा में आए सभी उपस्थित लोगों का मैं स्वागत करती हूं पर आधा इजिप्ट कहां है आधा इजिप्ट मैं तो केवल पुरुषों को ही देख रही हूं जो देश का केवल आधा प्रतिनिधित्व करते हैं यह सभा तो केवल पुरुषों से भरी है जरा बताइए कहां हैं आपकी मांएं और आपकी बहनें कहां हैं अब आप तो बात तो ठीक है मत भूलिए कि पालना हिलाने वाले हाथ व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं और मत भूलिए कि राष्ट्र निर्माण में स्त्रियों की भूमिका कितना अधिक महत्व रखती है, है मैडम कामा केवल वचन से ही नहीं मन और कर्म से भी बहादुर और कर्मठ थीं उन्होंने अपने पेरिस आवास को विश्व भर के क्रांतिकारियों का शरण स्थल बना लिया था उनका घर तमाम तरह की राजनीतिक गतिविधियों का करता यहां तक कि वहां से चोरी छिपे हथियार और क्रांतिकारी साहित्य भारत भेजा जाता था ये लो इसे खिलौने की सिलाई खोलकर इसके अंदर पैक कर दो जी अभी के लिए था मैडम आ, ये कुछ और भी हैं इन्हें भी उपहारों की तरह पैक कर दो जी बहुत अच्छा और मैडम ये किताबें इन्हें भी तो भेजना है इन्हें कैसे पैक करें उस कमरे में कुछ गत्ते के डिब्बे रखे हैं जी इन्हें उनमें पैक करना है अच्छा जल्दी ले आओ मुझे भी दे देना कुछ पैक मैं भी कर देती हूं जी मैडम बस अभी लाती हूं देखिए मैडम लग रहा है ना कीमती उपहार हां अंग्रेज सरकार लाख पहरे लगा ले हमारे उपहार इसी तरह भारतीय क्रांतिकारियों तक पहुंचते रहेंगे आ, <laughs> <laughs> तो ऐसी थी मैडम भीखाजी कामा निर्भीक और देश पर मर मिटने के जज्बे से भरी हुई अगस्त 1907 में जब जर्मनी में स्टटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का आयोजन हुआ तो वहां मैडम कामा की हिम्मत और वाक्पटुता देखते ही बनती थी इस आयोजन में देश विदेश के अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था आयोजन के अंतिम दिन अंतिम सत्र में मैडम कामा मंच पर आई अरे अरे ये तो बिल्कुल हिंदुस्तानी राजकुमारी जैसी लगती हैं हां अपने भाषण के अंत में उन्होंने अपने हाथों में पकड़े एक लिपटे हुए कपड़े को खोला जो देखते ही देखते खूबसूरत तिरंगे में बदल गया उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाकर फहराते हुए मैडम कामा बोली झंडा है जो भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक है देखिए यह जन्म ले चुका है इस पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों के लहू की मोहर लग चुकी है मैं उपस्थित महानुभावों का आह्वान करती हूं कि सब उठें और हमारी आजादी के प्रतीक इस झंडे को सलामी दें यह था मैडम भीखाजी कामा का स्वतंत्रता का आह्वान ब्रिटिश दमन के खिलाफ उनका पूरा भाषण जर्मनी के समाजवादी समाचार पत्र वॉरवॉट्स में छपा था यह घटना अविस्मरणीय है क्योंकि वो मैडम कामा ही थीं जिन्होंने सबसे पहले विदेशी धरती पर भारतीय तिरंगा फहराया था कहा जाता है कि यह तिरंगा उन्होंने अपने हाथों से सिला था ये जंड़ा पुणे के मराठा और केसरी पुस्तकाले में लोगों के दर्शन के लिए लगा हुआ है ब्रिटिस सरकार की नजरों में भीका जी एक खतरनाक रांतिकारी नेता थी इसलिए उनके हर कदम पर सरकार की नजर थी और उनके पल-पल की जासूसी की जाती थी उनके भारत आगमन पर रोक लगा दी गई 30 वर्ष तक वो पेरिस में ही रहे 1936 में 74 साल की उम्र में जब स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ चला तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत लौटने की अनुमति दी वो भारत लौट कर बहत खुश थी पर लौटने के जल्द बाद ही 13 अगस्त 1936 को उनका दिहांत हो गया उनकी मृत्यू के 11 वर्ष बाद भारत भारत आजाद हो गया आजादी की लड़ाई के उस दौर में जब कि सामान्य तौर पर महिलाएं पत्नी बहन पुत्री या सहयोगी के रूप में ही स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों का साथ दिया करती थी मैडम कामा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में उभरी मायके की धन संपत्ति और पति के घर के वैभव और विलास को त्याग कर उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना और इसी मार्ग पर चलते चलते देश के सम्मान पर अपना जीवन न्योछावर कर दिया मैडम भीखाजी कामा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम अकादमिक समन्वय डॉ अनुभूती यादव शोध एवं आलेख डॉ इंदु कुमार कलाकार नीरज शर्मा मंजुमैनी हर्षबाला राजेश आहूजा प्रवीण शर्मा दिनेश वर्मा और गीता वर्मा ध्वन्यांकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरा